गीता तत्व चिंतन मृत्यु भय को जीतने का मंत्र मृत्यु भय को दूर करने का उपाय मृत्यु जीवन का एक विलक्षण सत्य है पर मनुष्य उसके प्रति आंखें बंद किए रहता है इसीलिए उसके भय से त्रस्त होता है खरगोश जब शिकारी कुत्ते द्वारा पीछा किए जाने पर भागकर थक जाता है तो धूल में अपने सिर को टांगों के बीच गड़ा लेता है और अपने को सुरक्षित समझता है पर क्या वह सचमुच सुरक्षित है क्या उसने भय को जीत लिया शिकारी कुत्ता थोड़ी ही देर में पास आकर उसके मृत्यु भय को तीव्र कर देता है मृत्यु के भय को जीतने का उपाय यह नहीं कि हम उसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लें बल्कि यह है कि हम उसे जाने और समझ बूझ उसका सामना करें यदि हम आँख बंद कर लेंगे तो मालूम नहीं हमें कितनी बार मरना पड़ेगा जब तब यह मृत्यु भय का हवा हमें डराता रहेगा अतएव श्रेयस्कर यह है कि सत्य को आंखों से ओझल न होने दें। महाभारत के यक्ष प्रश्न प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्य आश्चर्य क्या है यक्ष का तात्पर्य यह था कि संसार में सर्वाधिक आश्चर्य की बात क्या है युधिष्ठिर उत्तर में कहते हैं अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति भूतानी शेषा यमंदिरम इच्छन्ति हिमाश्चर्यम अतः परम् दिन प्रतिदिन प्राणी यमालय को प्रयाण करते हैं पर जो बचे हैं वे कभी ऐसा नहीं सोचते कि उन्हें भी एक दिन यम के मंदिर में जाना है इससे बढ़कर अचरत की बात और क्या हो सकती है और सचमुच मृत्यु को भुलाने की चेष्टा ही हमारे भय की जड़ों को जल सिंचा करती है तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इसके प्रति सचेत कर दे रहे हैं और इस प्रकार उसे मृत्यु भय को जीतने का मंत्र सिखा रहे हैं मंत्र अत्यंत सरल है पर उसकी क्षमता तब प्रकट होती है जब उसका अर्थ बोध हमारी रग रग में भीजता है मैंने कुछ समय हिमालय में बिताया तपस्या में कुछ महीने मैंने वशिष्ठ गुफा में काटे यह स्थान ऋषिकेश से लगभग चौदह मील दूर गंगा जी के किनारे है जो रास्ता रुद्रप्रयाग को गया है उसी पर बस द्वारा भी वहाँ बस द्वारा भी वहाँ पहुँचा जा सकता है तब एक सिद्ध महात्मा वहाँ वास करते थे वन पर्वतों में जाने का मेरा वह पहला ही अवसर था स्वाभाविक ही मुझे भय लगता जंगली जानवरों की आवाज़ें रात में सुनाई देती चारों ओर घना जंगल है एक रात मैंने दो रीछों को लड़ते भी देखा भय मेरे भीतर इतना घुस गया कि साधना में विघ्न पड़ने लगा एक दिन महात्मा जी ने मुझे समीप बुलाया वे मेरे भय को ताड़ गए थे उन्होंने पूर्वक मुझसे पूछा अच्छा बेटा यह तो बताओ तुम्हें इतना डर किस बात का लगता है मैं कोई उत्तर न दे सका तब उन्होंने स्वयं उत्तर दिया मृत्यु का ही न इसीलिए तो डरते हो ना कि कोई जंगली जानवर कहीं तुम्हें खा ना ले बात ठीक ही थी मैंने कहा हाँ महाराज डर तो मरने का ही लगता है वे इस पर बोले अच्छा देखो थोड़ा इस ढंग से विचार करो यदि तुम्हारे कपाल में हिंस पशु के हाथों मरना लिखा हो तो जब तुम दिन में शौच के लिए या नदी पर स्नान के लिए जाते हो तभी कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर सकता है और यदि तुम्हारे भाग्य में उसके हाथों मरना ना लिखा हो तो रात में चाहे तुम्हारे पास आकर तुम्हें सूंघ जाए तुम्हें कोई हानि ना पहुँचेगी इस तर्क को मानते हो बात तो अत्यंत सरल थी इसे मानने में भला क्या आपत्ति हो सकती थी यदि भाग्य में किसी के हाथों मरना लिखा हो तो उसे कोई मेट नहीं सकता और यदि न मरना लिखा हो तो हिंस पशुओं के बीच रह भी मनुष्य सुरक्षित निकल जाएगा इस सीधे तर्क से भला कौन इनकार कर सकता था मैंने हामी भरी इस पर उन्होंने कहा तुम कुछ दिन इसी मंत्र पर ध्यान करते रहो और उसे अपने भीतर भिजा दो देखोगे भय नाम की कोई चीज न रह जाएगी मैंने वैसा ही किया अब मैं सतत इस मंत्र का चिंतन और ध्यान करता रहता यदि मेरे कपाल में जंगली जानवरों के हाथों मरना लिखा हो तो वे दिन में भी मुझे मार सकते हैं और यदि उनके हाथों मरना न लिखा हो तो रात में यदि जंगल में वे मुझे पाले फिर भी मेरा बाल बांका न होगा विधि का विधान मेटा नहीं जा सकता और सचमुच इस सरल से दिखने वाले मंत्र के जाप्स ने पंद्रह दिनों में ही भय को जीवन से सदा के लिए निकाल दिया बात साधारण सी थी तर्क बिल्कुल सरल था उसमें कोई अपूर्वता नहीं थी पर वह एक ऐसे पुरुष के मुख से निकली थी जिसका जीवन ही अनुभूतिमय था इसलिए वह मेरे भीतर बैठ गई ठीक ऐसा ही एक मंत्र भगवान श्री कृष्ण देते हैं मृत्यु भय को जीतने के लिए शोक को दूर करने के लिए वे कहते हैं जो जन्म लेता है उसका मरना भी निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है फिर ऐसी अवश्यंभावी घटना पर शोक क्यों करना मंत्र दिखता तो है सरल पर यदि इसकी धारणा हमें हो जाए तो मृत्यु भय सदा के लिए दूर हो सकता है